के प्रति हिंदू धर्म के सामान्य आधार दूसरी बात यह है कि हम सब ईश्वर में विश्वास करते हैं जो संसार की सृष्टि स्थिति लय कारिणी शक्ति है जिसमें यह सारा चराचर कल्पांत में लय होकर दूसरे कल्प के आरंभ में पुनः अद्भुत जगत प्रपंच रूप से बाहर निकल आता एवं अभिव्यक्त होता है हमारी ईश्वर विषय कल्पना भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है कुछ लोग ईश्वर को संपूर्ण सगुण रूप में कुछ उन्हें सगुण पर मानव भावापन्न रूप में नहीं और कुछ उन्हें संपूर्ण निर्गुण रूप में ही मान सकते हैं और सभी अपनी अपनी धारणा की पुष्टि में वेद के प्रमाण भी दे सकते हैं पर इन सब विभिन्नताओं के होते हुए भी हम सभी ईश्वर में विश्वास करते हैं इसी बात को दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि जिससे यह समस्त चराचर उत्पन्न हुआ है जिसके अवलंबन से वह जीवित है और अंत में जिसमें वह फिर से लीन हो जाता है उस अद्भुत अनंत शक्ति पर जो विश्वास नहीं करता वह अपने को हिंदू नहीं कह सकता यदि ऐसी बात है तो इस तत्व को भी समग्र भारत में फैलाने की चेष्टा करनी होगी तुम इस ईश्वर का चाहे जिस भाव से प्रचार करो ईश्वर संबंधी तुम्हारा भाव भले ही मेरे भाव से भिन्न हो पर हम इसके लिए आपस में झगड़ा नहीं करेंगे हम चाहते हैं कि ईश्वर का प्रचार फिर वह किसी भी रूप में क्यों न हो, हो सकता है ईश्वर संबंधी इन विभिन्न धारणाओं में कोई अधिक श्रेष्ठ हो पर याद रखना इनमें कोई भी धारणा बुरी नहीं है उन धारणाओं में कोई उत्कृष्ट कोई उत्कृष्टतर और कोई उत्कृष्टतम हो सकती है पर हमारे धर्म तत्व की पारिभाषिक शब्दावली में बुरा नाम का कोई शब्द नहीं है अतः ईश्वर के नाम का चाहे जो कोई जिस भाव से प्रचार करे वह निश्चय ही ईश्वर के आशीर्वाद का भाजन होगा उनके नाम का जितना ही अधिक प्रचार होगा देश का उतना ही कल्याण होगा हमारे बच्चे बचपन से ही इस भाव को हृदय में धारण करना सीखे अत्यंत दरिद्र और नीच नीचाति नीच मनुष्य के घर से लेकर बड़े से बड़े धनीमानी और उच्चतम मनुष्य के घर में भी ईश्वर के शुभ नाम का प्रवेश हो